शिव पुराण मात्र का का का का न्यास के के मार्ग से से शिष्य सरलीकरण करके करके उसके मस्तक पर आसन ध्यान करें और महाशिव आवाहन करके से उसकी मानसिक पूजा करें तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करें प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलांश मंगलाशंसा करे तत्पश्चात संक्षेप से वाच्यवाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे तदनंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्तिभाव से पूर्वक निम्नाकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे प्राण सिरसोपिवा न मेरे लिए प्राणों का प्रत्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता जब तक मोह दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हें के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हें की आराधना करता रहे फिर भगवान शिव ही उसे योग योगक्षेम प्रदान करते हैं ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका मोड़ शरीर लिंग और यथासंभव पूजा होम जप एवं ध्यान के साधन भी दें फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्ही की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे आचार्य से प्राप्त हुए सारी वस्तुओं को भक्तिभाव से सिर पर रखकर ले जाए और उनकी रक्षा करें अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे इसके बाद गुरु भक्ति श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे शिवाचार्य ने समय, समयाचार के विषय में जो कुछ कहा हो जो आज्ञा दी हो तथा तो और भी जो कुछ बातें बताई हो उन सब को शिष्य शिरोधार्य करे गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण पठन और श्रवण करे न तो अपने इच्छा से करे और न दूसरे की प्रेरणा से ही इस प्रकार मैंने संक्षेप से तमयाक्षिप संस्कार समार की दीक्षा का वर्णन किया है यह मनुष्यों को साक्षात शिवधाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है